Oh uh... शिवसंकल्प। ये शिवसंकल येद भूत भुवन भविष्य पिगृहीतमृत ये ये सप्तोता ते मन शिवसंकलमस्तु कल हम विचार कर रहे थे को लेकर के, भूतर्के को लेकर के और भविष्यत को लेकर के भूत वर्तमान और भविष्यत मनुष्य जो संकल्प करता है उद्देश्य जब बनाता है वो भविष्य के लिए होता है कोई विद्वान बन, बनने का संकल्प लेता है कोई व्रती बनने का कोई स्नातक बनने का व्रत स्नातक विद्या स्नातक विद्या व्रत स्नातक ऐसे अलग अलग संकल्प लेते हैं और ये सब भविष्य के लिए होता है भविष्य में मेरे को ऐसा बनना है भविष्य तब अच्छा होगा जब भूत अच्छा अपने आप को समझ लेगा मेरा भूत बहुत अच्छा था ऐसा जो समझ सकता है उसका भविष्य बहुत अच्छा होगा इस पर ध्यान देने की बात है कल मैंने आपके सामने कहा था अपने अच्छे भूत को स्मरण रखना चाहिए और ये नहीं बताया वो अच्छा भूत क्या होता है नहीं बताया ना हाँ नहीं बताया अपने अच्छे भूत को स्मरण रखना चाहिए और जो अप भूत को स्मरण नहीं रखता अच्छे भूत को तो उसका अच्छा भविष्यत भी नहीं हो पाएगा और जो व्यक्ति हताश होता है निराश होता है अपने आप को दीनहीन समझता है यह अलग बात है अधीनाह श्याम बोलता है एक और से समझ रहे हैं? एक ओर से अधनाह श्याम बोलता है पर एक ओर से दीनहीन रहता अपने आप यानी वो जो वर्तमान ऐसा वर्तमान उसका होता है कि वो दीनहीन समझने लगता है कोई किसी न किसी चीज को लेकर के दीनहीन समझता है कोई रूप को लेकर के कोई वजन को लेकर के कोई मोटापा को लेकर के कोई दुबलेपन को लेकर के कोई विद्या को लेकर के अलग अलग विषयों को लेकर के अपने आप को दीनहीन समझने लगता है और विशेषकर जब भूत को देखता है तो बहुत ही दीनहीन हो जाता है व्यक्ति तो अच्छा भूत देखो मंत्र यही कहता है ये ना इदम अमृत सर्वम परिगृहीतम भूतम् समझ रहे हैं ना जिस मन के माध्यम से मैं अपने भूत को अच्छी प्रकार से परिगृहीतम वो भी अमृते न युक्तम ईश्वर से युक्त होकर के अपने भूत को अच्छी तरह समझता है व्यक्ति क्या है मेरा अच्छा भूत इसके लिए आत्मा को समझना होगा अपने आप को समझना होगा तभी उसको भूत समझ में आएगा आत्मा विनाशी है अविनाशी है अविनाशी है यानी आत्मा सदा से है था और होगा जब आत्मा सदा से था है होगा तो कोई प्रारंभ तो नहीं हुआ आत्मा का नहीं हुआ ना तो भूत में चले जाइए कोई सीमा है उसकी भूत की नहीं है अनंत भूत है प्रवाह से मेरा भूत अनंत है प्रवाह से जब अनंत है तो मेरा भूतकाल कभी अच्छा नहीं रहा क्या सोचिएगा ना मेरा भूतकाल अच्छा नहीं रहा न जाने कितने बार मुक्त हो गया एक बार क्या दो बार क्या न जाने असंख्य बार में गिर नहीं सकता इतने बार में मुक्ति में गया था मेरा भूत इतना उज्ज्वल था ये बात तब समझ में आएगा व्यक्ति को जब आत्मा को समझेगा हाँ याद रखना अनादित्व को समझेगा प्रवाह को समझेगा कर्मों को समझेगा ये सब समझना होगा तब जाकर के उसको अपना भूत बहुत उज्जवल दिखाई देगा फिर रोना किस बात की है हताश निराश होना किस लिए होगा व्यक्ति क्यों होता है व्यक्ति हताश निराश क्योंकि उसको भूत दिखाई नहीं दे था। हमेशा रोना रोता है लिए कहा जा रहा है मंत्र में अपने उज्जवल भूत को पहचान लो बहुत उज्जवल था और जिसका भूत उज्जवल था तो याद रखना उसका भविष्य भी उज्जवल होगा ये बात पकड़ में आ रही ना उसका भविष्य भी उज्जवल होगा भविष्य तो कल समाप्त होने वाला तो है ही नहीं है सौ साल के बाद समाप्त होने वाला हो ऐसा है ही नहीं है इस जन्म में मेरा भविष्य जो है समाप्त हो जाएगा फिर पता नहीं क्या होगा ऐसा तो है ही नहीं है भविष्य तो भविष्य है अनंत है तो मुक्त तो होगा ही होगा हाँ याद रखना हम सब मुक्त होंगे हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुक्त नहीं होगा मेरा भूत भी उज्ज्वल था भविष्य भी उज्ज्वल होगा भुवनम पर मैं वर्तमान को उज्ज्वल बनाना चाहता हूं वर्तमान में पुरुषार्थ करना होगा ना मेरे को वर्तमान में पुरुषार्थ करना होगा वर्तमान को ठीक रखना होगा और जो व्यक्ति वर्तमान को ठीक रखता है उसका भूत भी उज्जवल था और भविष्य भी उज्जवल होगा वर्तमान तो उज्ज्वल है ही दुखी होता है ना व्यक्ति हताश जो होता है निराश नहीं जो होता है कहा होता है वर्तमान में तो होता है भूत तो दिखाई नहीं दे रहा है वो तो भूत है भविष्य तो आएगा पर दुख जो मिल रहा है वो वर्तमान में मिल रहा है ना तो वर्तमान को मेरे को उज्जवल बनाना है तो ये न इदम भूतम भुवनम भविष्यत् सर्वम अमृत न युक्तम अमृत से युक्त होकर के परमात्मा से युक्त होकर के मैं उज्जवल बनाऊंगा और मन इसमें बहुत बड़ा सहयोगी है क्योंकि मन के बिना संभव नहीं है और जिसका मन अच्छा रहेगा अच्छा का मतलब शिव संकल्प वाला रहेगा तो उसका जीवन ही उत्कृष्ट हो जाएगा बहुत उत्कृष्ट हो जाएगा अब हम आगे बढ़ते हैं यज्ञ तायते सप्त होता तत्में मन शिव संकल्प अस्तु ये न जिस मन के माध्यम से यज्ञ यज्ञ को तायते विस्तृत किया जाता है और इस यज्ञ को कैसे विस्तृत किया जाता है यज्ञ ऐसे विस्तृत नहीं होता यज्ञ ऐसे संपन्न नहीं होता किसके कारण से संपन्न होता है रित्विक के कारण से इसलिए कहा सप्तोता इस यज्ञ में सात प्रकार के रित्विक हैं होता शब्द जो है रित्विक का पर्यायवाची है ऋत्विक उसको कहते हैं जो यज्ञ को संपन्न कराता है जो यज्ञ कराने वाला होता है उसका नाम है ऋत्विक तो इस यज्ञ में सात प्रकार के होता है सात प्रकार के ऋत्विक हैं। अब इस सप्त होता को समझने के लिए थोड़ा सा हमें कर्मकांड में जाना होगा क्योंकि उपमा दी है। तो उसको थोड़ा सा समझ करके फिर अपने जीवन रूपी यज्ञ को समझेंगे यहां पर जो यज्ञ है वो हमारा जीवन है तो ये जो सप्ताह होता है ये सात प्रकार के जो होता गण है ऋत्विक गण है इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं जो यज्ञ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं स्मार्तीय यज्ञ और श्रोत यज्ञ श्रोत यज्ञ बहुत अलग अलग होते हैं बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उनको याग शब्द से बोला जाता है याग और उन यागों में एक प्रसिद्ध याग है जिसका नाम है अग्निस्टोम अग्निस्टोम नामक याग बहुत प्रसिद्ध है कुछ लोग अग्निस्टोम शब्द से भले परिचित ना हो लेकिन इस अग्निस्टोम के जगह पर मैं दूसरा नाम बोलूंगा तो सबको समझ में आएगा सोमयाग सोमयाग का अपर नाम है अग्निस्टोम सोमयाग को सोमयाग इसलिए कहते हैं इस सोमयाग में जो हवी दी जाती है उसका प्रधान मुख्य है जो हवी हवी का मतलब सामग्री सामग्री का मतलब जो आप ऐसा जो देते ये वाली सामग्री नहीं जो यज्ञ में जो दिया जाता है जो भी दिया जाता है उसको सामग्री बोला जाता चाहे वो घी हो या और कुछ दिया जाए दूध हो घी हो फल हो जो भी उसमें हवी के रूप में दिया जाता है उस सबको सामग्री बोला जाता है तो जो हवी है मुख्य प्रधान हवी वो है सोमलता उसका रस लेकर के उसमें हवी के रूप में प्रदान किया जाता है तो जिस याग में सोमरस रूपी हवी को प्रदान किया जाता है इसलिए उस याग का नाम रख दिया है सोमयाग उसी उसी सोमयाग का दूसरा नाम है अग्निस्तोम स्तुति शब्द समझते हैं ना स्तुति इस स्तुति का अपर नाम मैं बोलता हूं स्तोम स्तोम स्तोम और स्तुति दोनों का अर्थ एक ही है प्रत्ययों का अंतर है व्याकरण की दृष्टि से स्तुति कहो स्तो कहो एक ही बात है और अग्नि के साथ को जोड़ दो तो अग्नि स्तोम बन जाता है थोड़ा व्याकरण समझने वाला आसानी से समझ जाते हैं सकार को मूर्धन्य शकार कर दो उसको जब मूर्धन्य शकार करेंगे तो तकार अपने आप टकार हो जाता है ठीक है जी तो स्तोम को स्टोम बन जाएगा तो अग्नि और स्तोम को मिला दो तो अग्निष्टोम बन जाता और कुछ नहीं और स्तोम का अर्थ है स्तुति स्तुति करना किसकी स्तुति करना अग्नि की स्तुति करना तो जिस साम के द्वारा जिस साम गान के द्वारा जिस अग्नि की स्तुति की जाती है उसका नाम है अग्निस्टोम स्पष्ट हो रहा है ना जिस सामगान के द्वारा अग्नि की स्तुति की जाती है उस याग में जो याग करते हैं सोम याग करते हैं उस सोम याग में अग्नि की स्तुति होती है वहां पर और जिस सामगान के द्वारा अग्नि की स्तुति की जाती है उसको कहते हैं अग्निस्टोम अब इस अग्निस्टोम के द्वारा सोम याग की जब समाप्ति की जाती है तब उस याक को अग्नि भी कह देते हैं, या तो सोमयाग कहो या अगनिस्टोम कहो। अग्निस्टोमिस्टोम इसलिए कहते हैं उस सोमयाक को क्योंकि अग्निस्टोम के द्वारा उस याक को समाप्त किया जाता है तो जिस अग्निस्टोम के द्वारा सोमयाक को समाप्त किया जाता है इसलिए उस याक का नाम अग्निस्टोम भी कह देते अब उस अग्निस्टोम में अग्निस्टोम तो बहुत बड़ा याग है बहुत बड़ा यज्ञ है उस बड़े यज्ञ में छोटे छोटे यज्ञ भी होते हैं उसके पूरक छोटे छोटे याग भी होते हैं बहुत नाम है उसके और ये अग्निस्टोम या सोमयाग जो है बहुत बड़ा याग है मुख्य रूप से मान लो मैं आपके सामने रखू एक दिन में सोमयाग पूरा करते हो करते हैं तो उसको एक आ सोमयाग कहते हैं एक दिन में समाप्त होने वाला और दो दिन से लेकर के ग्यारह दिन तक चलता है उसको अहीन कहते हैं वो भी एक सोमयाग है और तेरह दिन से लेकर के हजारों वर्ष तक चलता है लगातार हाँ मैंने किया तो मेरे बेटे ने कर, बेटा करेगा बेटा कर दिया तो उसका बेटा करेगा पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहते हैं उसमें समाप्त नहीं होता बस करते रहते हैं वर्षों तक करते रहते हैं उसको सत्र कहते हैं ऐसे सोमयाग बहुत होते हैं तो सोमयाग में अग्निस्टोम भी इसको कहते हैं तो इसमें उन छोटे छोटे याग भी होते रहते हैं इस सोमयाग के अंदर उन छोटे छोटे यागों के अलग अलग नाम होते हैं उन यागों में कुछ याग है जिसको ऋतु याग कहते हैं उस ऋतु याग में जो ऋत्विक लोग होते हैं वो सात होते हैं उस याग को संपन्न करने वाले जो ऋत्विक गण होते हैं वो सात लोग होते हैं सोमयाग में जितने ऋत्विक गण होते हैं वो सोलह प्रकार के होते हैं सोलह प्रकार के यज्ञ कराने वाले होते हैं और ये सब ऋत्विक जो है वेद से संबंधित होते हैं क्योंकि है ही आ गए, जैसे सोमियाग जब करते हैं उसमें सोलह प्रकार के ऋत्विक होते हैं और उन ऋत्विकों के गण होते हैं चार चार का जोड़ा होता है ब्रह्मगण होता है ब्रह्मगण में चार प्रकार के ऋतु होते हैं जो अथर्वेद से संबंधित होते हैं और ऋग्वेद से संबंधित जो ऋत्विक गण होते हैं उसको ओत्री गण कहते हैं गण जो ऋग्वेद से संबंधित होते हैं और जो यजुर्वेद से संबंधित ऋत्विक होते हैं उनको अध्वर्य गण कहते हैं और ऐसे ही सामवेद से संबंधित जो ऋत्विक होते हैं उसको उदगात्री गण कहते हैं ऐसे चार प्रकार के गण हैं और एक एक गण में चार चार ऋत्विक होते हैं ऐसा सोलह ऋत्विक होते हैं सोमयाग को संपन्न करने के लिए और इन सोलह प्रकार के ऋत्विकों में से सात प्रकार के ऋत्विक ऋतु याग को संपन्न करने वाले होते हैं वो सात होते हैं उसमें सात लोगों की आवश्यकता होती है इसलिए कहा सप्त होता जिस प्रकार अग्निस्टोम में या सोमयाग में सात प्रकार के ऋत्विक गण उस याग को उस यज्ञ को संपन्न करते हैं ठीक उसी प्रकार से ये जो जीवन रूपी हमारा यज्ञ है ये जो जीवन रूपी हमारा जो यज्ञ है इस यज्ञ में भी सात प्रकार के होता गण है ऋत्विक है जिनके माध्यम से जीवन रूपी यज्ञ संपन्न होता है तो कौन है वो सात सात संख्या अलग अलग स्थानों पे अलग अलग लिया जाता है जहां जहां जैसा जैसा प्रसंग होता है उस प्रसंग के अनुसार अलग अलग लिया जाता है यहां पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सात संख्या को पूरा करने के लिए उन्हें पांच ज्ञानेंद्रियां, एक मन नहीं पांच ज्ञानेंद्रियां, एक बुद्धि और एक आत्मा ऐसा ग्रहण किया है पांच ज्ञानेंद्रियां, एक बुद्धि और एक आत्मा ये सातों मिलकर के जीवन रूपी यज्ञ को संपन्न करते हैं इतने ही होते हैं ऐसा नहीं है वस्तु विशेष को प्रसंग विशेष को ध्यान में रख के ये बात कही जा रही है पांच ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्त करा के बुद्धि से निर्णय करके आत्मा को आगे बढ़ाने वाली होती हैं। किसी प्रसंग में ज्ञान को प्रामुख प्राथमिकता दी जाती है जैसे सांख्य में प्राथमिकता दी है ना ज्ञानान मुक्ति ज्ञान से मुक्ति होती है कर्म से नहीं होती है क्या उपासना से नहीं होती है तीनों से होती है पर प्रसंग देखा जाता है किसी को मुख्य बनाया जा बनाया जाता है तो किसी को गौन बनाया जाता है ठीक इसी प्रकार से इस जीवन रूपी याग में यज्ञ में इन सातों को ध्यान में रखकर के बोला जा रहा है ये नज्ञ तायते सप्त होता जिस मन के माध्यम से इस जीवन रूपी यज्ञ को विस्तृत किया जाता है यानी संपन्न किया जाता है और इस संपन्न होने वाले इस यज्ञ में सप्त होता सात प्रकार के होता गण है जो इसको संपन्न कराते हैं जिनके बिना हो नहीं सकता संपन्न ऐसे ये इस जीवन रूपी यज्ञ में ये सात होता गण है इस यज्ञ को संपन्न करना है अर्थात इस यज्ञ को पूर्ण करना है किससे शिव संकल्प से यह बहुत बड़ी बात है शिव संकल्प से ही इस यज्ञ को पूर्ण किया जा सकता है इसलिए मंत्र कहता है ये यज्ञः तायते जिस मन के माध्यम से इस यज्ञ को संपन्न किया जाता है विस्तृत किया जाता है पूर्ण किया जाता है इस यज्ञ में सात प्रकार के होता है बहुत महत्व रखते हैं ये जो निर्णय जो करना होता है ना निर्णय वो निर्णय यदि गलत हो जाता है सबको पता है जब निर्णय गलत होता है तो कितनी हानि होती है मैं आपकी दृष्टि से बोलूं व्याकरण पढ़ने का निर्णय कर ले और बीच में छोड़ दे बीच में छोड़ दे कितनी हानि होती है ये हमें पता है फिर उसको जब बाद में एहसास होता है मैंने गलत निर्णय लिया है फिर वापस उसी पटरी पे आना पड़ता है फिर वापस वहीं व्याकरण में आना पड़ता है अपने संकल्प को जब व्यक्ति भुला देता है फिर वापस उस संकल्प को लेता है तो पहले जो लिया था संकल्प उससे ज्यादा कठिन हो जाता है उदाहरण के लिए अक्सर मैं दिया करता हूं किसी ने अष्टाध्याय को याद कर लिया अब किसी कारण से उसको भुला दिया अब दोबारा जब याद करता है उसको बड़ी मुसीबत लगती है जो नया याद करता है उसकी अपेक्षा विस्मृत करके फिर याद करने वाले को ज्यादा परेशानी होती है बहुत परेशानी होती है तो इसलिए यहां पर बोला जा रहा है कि संकल्प को अगर हमने भुला दिया है बहुत मुश्किल होता है बहुत कठिनाई आती है इसको भुला नहीं सकते इसको याद रखना है और इसको याद रखने के लिए उस भूत पर ध्यान दो उस भविष्य पर ध्यान दो जो मंत्र कहना चाहता है तो भूत पर और भविष्यत पर ध्यान देते हुए हम इस जीवन रूपी यज्ञ को विस्तृत कर सकते हैं इसको संपन्न कर सकते हैं शिव संकल्प वाला होना चाहिए और शिव संकल्प का अर्थ महर्षि स्वामी दयानंद ने किया है मोक्ष रूपी संकल्प है जिस मन का ऐसा मना मारा होना चाहिए कितना बड़ा संकल्प है सुनने को बोलने को बहुत सरल लगता है सुनने को बोलने को बहुत सरल लगता है पर संकल्प लेना बहुत कठिन होता है और कुछ अतिवादी ऐसे लोग भी होते देखो जी मैं ऐसा संकल्प नहीं झूठी झूठा संकल्प नहीं लेता मैं जब मेरे को निभाना ही नहीं है तो मैं क्यों संकल्प लू इसलिए मैं संकल्प नहीं लेता संकल्प ना लेने में कितना संकल्प बद्ध है व्यक्ति है ना आश्चर्य की बात है ना जब संकल्प ना लेना लेने में संकल्प बद्ध होता है तो संकल्प ले सकता हुआ वो आदमी संकल्प ले सकता है उसको ये एहसास नहीं हो बस इतनी सी बात है जो बहुत सारे लोग संकल्प ना लेने का दुआ देते हैं देखो जी हम ऐसा झूठे संकल्प नहीं लेते हैं। बहुत सच्चे लोग है हम लोग ऐसा जो भी बोला करते हैं वो जरूर संकल्प ले सकते हैं वो वही लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं इसलिए इस बात को समझना है संकल्प बहुत महत्व रखता है और ये संकल्प ही व्यक्ति को आशावादी बना के रखता है याद रखना ये भी ये जो संकल्प होता है जिसके जीवन में संकल्प होता है उसके जीवन में आशाएं बहुत होती है और जब आशाएं होती है इच्छाएं तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पुरुषार्थ करता है जिसके जीवन में संकल्प ना हो तो वो आशा भी नहीं रख पाता वो निराशावादी होगा और जिसके जीवन में निराशा है वो पुरुषार्थ नहीं कर सकता हमेशा संकल्प व्यक्ति को पुरुषार्थी बना के रखता है इसलिए सदा व्यक्ति को संकल्प लेते रहना चाहिए लिया हुआ संकल्प वापस लेते रहना चाहिए हां याद रखना जो हमने संकल्प लिया है ना उनको रोज लेना होता है और जो रोज उन्हीं संकल्पों को बार बार लेता है तो उसको आशावादी बना देता है वो संकल्प फिर वो आशा जो है व्यक्ति को पुरुषार्थी बना देता है और पुरुषार्थ इतना बलवान होता है तो स्वामी दयानंद कहते हैं वो ऐसा बदल देता है व्यक्ति के जीवन को ऐसा बदल देता है पुरुषार्थ क्या था कोई मतलब का नहीं रहेगा पुरुषार्थ ऐसा बदल सकता है व्यक्ति सुबह से शाम तक मैं क्या था एकदम बदल देगा हाँ जैसे कोई आदमी एक ब्रह्मचारी है मान लीजिए क्योंकि आप सब ब्रह्मचारी तो मैं ब्रह्मचारियों का उदाहरण देना चाहूंगा किसी दूसरे ब्रह्मचारी ने एक ब्रह्मचारी को कुछ कह दिया उसने सहन कर लिया सुबह कह दिया था सहन कर लिया फिर कहा फिर सहन किया शाम तक सहन करता गया करता गया और शाम तक इतना सहन किया हुआ फिर वो एकदम निकालता है वो सारी की सारी सहन शक्ति जो है ना धरा का धरा रह जाता है क्योंकि उसका उस समय का जो पुरुषार्थ है उसको पलट देता है मेरी बात को समझ लेना यानी इतना सहन कर लिया जैसे पति होता है पत्नी को कुछ ना कुछ कहता रहता है तो पत्नी सहन करती है बहुत सहनशील है इसमें कोई दोहराई नहीं है पर सहन कर कर के, कर कर के, कर कर कर कर कर एक दिन ऐसा उसको कुछ कह देती है वो सारा का सारा वो जो सहन किया हुआ है ना वो सब धरा का धरा रहता उस समय का जो पुरुषार्थ है और पीछे की जितने भी सहन शक्ति थी वो सब को मिट्टी में मिला देता इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं पुरुषार्थ जितना बलवान होता है उतना बलवान पीछे का भाग्य बिल्कुल नहीं होता उसका महत्व है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते बहुत महत्व है लेकिन पुरुषार्थ के सामने वो कमजोर हो जाता है इसलिए आशावादी बनना है तो निरंतर हमें संकल्प करते जाना है मंत्र यही कहना चाहता है हमारा संकल्प शिव संकल्प वाला हो तो ये नूतम भुवनम भविष्य परिगृहित अमृतन सर्व ये नज्ञ तायते सप्ता होता मनः अस्तु ओम मंत्र पाठ